ऋग्वेदीय आयत्रेय उपनिषद के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत है कि ब्रह्म विद्या कर्मी आधिकारिक ही है कर्म संबंधी ही है इसका निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए किसी को ब्रह्मबोध हो जाए तो ब्रह्मवद बोध होते ही अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान तथा शरीर संबंधी पुत्र वित्तादि में ममाभिमान की निवृत्ति होगी तो फिर जिसके अंदर अहम अभिमान पूर्वक मम अभिमान नहीं है वह सन्यासी ही है उसका युत्थान ही है ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए कहा था क्योंकि ग्रहस्त आश्रम जो है वह काम प्रयुक्त है का मतलब अभिमान पूर्वक है तो पहले गारहस्थ्य शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए दो विकल्प सिद्धांति की ओर से किए गए कि गारहस्थ्य शब्द का अर्थ गृहस्थो अहम इस अभिमान पूर्वक पुत्र पुत्रवित्तादि विषयक अभिमान है मम अभिमान ये गारहस्थ्य है अथवा गृहस्थ का लिंग धारण गार्य है तो यदि प्रथम विकल्प को स्वीकार करते हैं तो उसका निराकरण करते हुए यह कहा गया कि न काम प्रयुक्त प्रयुक्तत्वाद गार्य का मतलब अहम अभिमानपूर्वक पुत्रवित्तादि में अभिमान ये गारहस्थ्य नहीं हो सकता क्योंकि यह अज्ञानी में भले ही अहम अभिमान पूर्वक अभिमान रहे, ज्ञानी में अहम अभिमान पूर्वक अभिमान न रहने से ज्ञानी को उस पुत्र वित्तादि में अभिमान रूप गृहस्थ नहीं कहा जा सकता अभिमानी रूप गृहस्थ नहीं कहा जा सकता और द्वितीय के विषय में ये कहा गया था कि लिंग धारण गृहस्थ आश्रम का लिंग धारण शिखा यज्ञोपवीतादि ये गारहस्थ्य हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो इसका भी निराकरण करते हुए कहा गया कि ये लिंग धारण भी अभिमान पूर्वक ही होता है इसलिए वहां पर भी यज्ञोपेत धारण शिखाधि धारण के लिए आवश्यक जो अभिमान है वह अभिमान न होने से लिंग ग्रहस्त लिंग धारण रूप संहस्थ्य भी ब्रह्मज्ञ का सिद्ध नहीं होगा तो उभय प्रकार का गारहस्थ अभिमानात्मक होने के कारण सिद्ध नहीं हुआ तो अर्थात फिर उसका जो मुख्य सन्यास है वही मानना पड़ेगा ब्रह्मज्ञ का मुख्य सन्यास का स्वरूप है समस्त अभिमान रहित जो असंगता सारे अभिमानों से रहित हो जाता है अहम अभिमान ममाभिमान दोनों भी नहीं है तो ममाभिमादि के आस्पद जो पुत्र वित्तादि हैं उनमें ये, ये मेरे हैं ऐसा संग नहीं होगा मैं इनका हूं ये मेरे हैं इस संघ का अभाव होगा ये असंगता ही मुख्य सन्यास है ज्ञान का फलभूत सन्यास किसी से भी कोई स्वरूपत संसर्ग न हो अबाधित संसर्ग किसी से होगा ही नहीं ये मुख्य सन्यास उसका सिद्ध होगा ये चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब कुछ इस प्रकार के सन्यास का प्रतिपादन होने पर गृहस्थ लोग जो भाषण में तो लिखा उत्तरम आहू लेकिन एक प्रकार से उनकी ये शंका है उसका अवतरण लिखते हैं टीकाकर अत्र केचित इत्यादि भाष्य का कि ननु यथा उत्तरादि संबंध नियम नियमरहित तन्मते भिक्षो हो परिग्रह व्यावर्तनार्थो इति तथा भिक्षाटनांगी अभिमान गृहस्थिशून्य सतो दिहारणा गृह अस्तु आसन न भिक्षुक इति शंकते अत्र इति। तो अत्र अचि गृहस्थ इत्यादि से जो शंका की जा रही है इसका अभिप्राय अवतरण टीका में टीकाकार ने स्पष्ट किया तो ये कहते हैं कि यथा पुत्र पुत्रवितादी संबंध नियम नियमरहित मते। तो पुत्र वित्तादि के साथ संसर्ग के नियम से जो रहित हैं, यानी पुत्र वित्तादि के साथ नियम से संबंध जिसका नहीं है जैसे गृहस्थ का होता है अज्ञानी का होता है बाकी आश्रमी भी जो अज्ञानी हैं, उनका अपने अपने आश्रम तथा आश्रम धर्मों के प्रति संसर्ग होता है कि मैं ये हूं और मेरा ये कर्तव्य है ऐसा उस प्रकार का नियम नहीं होता है ब्रह्मज्ञ के लिए क्योंकि ब्रह्मज्ञ का वो पुत्र वित्तादि के साथ संसर्ग ही नहीं होता ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं सिद्धांति का जो सिद्धांत है उसे दृष्टांत के रूप से रख करके अपनी बात रखना चाहते हैं दार्टान्त के रूप में तो रही त्यापी त्वन्मते देहधारणार्थीनो भिक्षो हो परिग्रह व्यावर तनार्थो, भिक्षा परिग्रहव्यावर्तनाथों भिषाटनांगी क्रिय तो जिसका अपने पुत्रादि के साथ संबंध नहीं है ऐसे भिक्षु का। ये भिक्षु का के दो विशेषण हैं एक संबंध रहित संबंध नियम नियमरहित और दूसरा देह धारणार्थी लेकिन देह धारणार्थी है देह को रखना चाहता है जीवित रहना चाहता है ऐसा जो भिक्षु है उसे फिर देह को देह को जीवित रखने के लिए अन्न आच्छादनादि की आवश्यकता रहेगी और उस अन्न आच्छादनादि का परिग्रह करना नहीं है भिक्षु को तो उस परिग्रह का व्यावर्तन ये भी अपरिग्रह सन्यासी का एक धर्म है ना तो अपरिग्रह व्यावर्थन का अर्थ हुआ अपरिग्रह सिद्ध करने के लिए भिक्षा भिक्षाटनादिनाव तो जो शरीर धारण करना है वो भिक्षा टनादि से ही करना है ऐसा नियम त्वन मते अंगी इसमें त्वन मते में त्वत् अर्थ निकलेगा सिद्धांती पूर्व पक्षी सिद्धांति के लिए शब्द का प्रयोग करना कर शब्द का इसलिए त्वन मते यानी सिद्धांती नाम मते ये नियम स्वीकार किया गया अपने पुत्र वित्तादि के प्रति संबंध का नियम रहित तो, नियम रहित तो, यानी नियम हित्य ये नियम है कि पुत्रादि के साथ संबंध रखना ही नहीं है पूर्व आश्रम के साथ यानी कि नियम का अभाव नहीं नियमेन नियमित यानी नियम से अभाव ही है पूर्व आश्रम संबंधी के साथ संबंधाभाव ये नियम है और वेदांतमत में नियम है और लेकिन भिक्षा भिक्षाटनादि फिर देह धारण करना है तो दो विकल्प होते हैं या तो परिग्रह से भिक्षा टन करो परिग्रह का मतलब गृहस्थ आश्रम में रहो फिर या आपके भिक्षा भिक्षाटनादि से तो परिग्रह तो चतुर्थाश्रम में होगा नहीं तो बचेगा दूसरा विकल्प भिक्षा भिक्षाटनादि तो भिक्षाटनादि से ही देहध धारण करना है यह नियम स्वीकार किया जाता है ये दृष्टांत हुआ ऐसे दृष्टान्त में पूर्व पक्षी कहते हैं कि तथा गृहस्थापि अभिमान शून्य सतो स तो अस्तु गृहस्तुआसन न भिक्षुक अविशेषा तो जो गृहस्थ अभिमान रहित जो गृहस्थ है अभिमनशन्य सत यानी अपने जिस आश्रम में है उस आश्रम के सदस्य मे गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों के साथ अभिमान रहित है मम अभिमान नहीं है देहादि में अहम अभिमान नहीं है अपने लेकिन देह धारणार्थ देह धारणार्थी है तो फिर देह धारण के लिए गृहस्थ आश्रम के लिए प्रथम विकल्प स्वीकार किया जाए भिक्षु के लिए आप द्वितीय विकल्प स्वीकार करते हैं तो देह धारणार्थी गृहस्थ के लिए परिग्रह रूप जो द्वितीय प्रथम विकल्प, विकल्प है उसी से तो देहधारणार्थो गृह एवं आसन अस्तु आसनम घर में ही रहेगा घर में रहेगा तो परिग्रह करेगा गृहस्थ के लिए तो परिग्रह शास्त्र अनुमोदित है और उस परिग्रह से देहधारण रूप प्रयोजन सिद्ध करेगा न भिक्षुकत्व ग्र, जो गृहस्थ अभिमान रहित है उसका भिक्षुकत्व तो यानी सन्यास प्राप्त नहीं होगा उसे सन्यासी बनने के लिए प्रेरित मत करो ये पूर्व पक्षी कहते हैं कहा ऐसा क्यों तो कहते अविशेषात यानी दृष्टांत तथा दार्टान्त में समानता होने से दृष्टांत में जो भिक्षु है उसमें उत्तर पुत्रादि संबंध नियम राहित्य है गृहस्थ में भी यह कहा कि अभिमान शून्य तो अभिमान राहित्य रूप समानता दोनों में है ना यह अविशेषता है अविशेषा था दूसरी एक समानता है भिक्षु भी देहधारणार्थी है तो देहधारणार्थित्व तो भिक्षु में भी है देह धारणार्थित्व जो गृहस्थाश्रम में अभिमान रहित हैं, उसमें भी है तो ये दो समानताएं दोनों में होने से ये माना जा कि गृहस्थ को ब्रह्म विद्या प्राप्त होने पर उसका गृहस्थ में ही अवस्थान रहेगा उसे सन्यास संयासी बनने की जरूरत नहीं है ये शंका पूर्व पक्षी कर रहे इतनी शे अत्र से यही शंका आ रही है तो इसमें जो एक सात नंबर टिप्पणी है परिग्रह व्यावर्तनाथो भिक्षाटना दिना इति यहाँ भिक्षा टनादिना में आदि शब्द का प्रयोग है ना और भिक्षा टनादि नहीं व ये एक साथ छपा है ना ये अलग अलग छपा है इसमें अलग अलग है लेकिन होना चाहिए एक भिक्षा टनादिना तृतीयांत है अलग करेंगे तो भिक्षा टनादि और नई व ऐसा निकलेगा नहीं वो नहीं तो सात नंबर टिपने में भिक्षा में आदि शब्द से ग्राह्य अर्थ बताते हैं कि भिक्षा भिक्षाटनादिनाव वृत्तिम कुरिया कि वृत्तिम यानी शरीर धारण भिक्षाटनादि से ही शरीर धारण करें और ये आदि शब्द से ग्राह्य जो है उसको टीकाकार बताएंगे आगे अंतिम पंक्ति में <coughs> यहां ये नियम का स्वरूप बताया कि भिक्षु को भिक्षाटनादि से ही शरीर धारण करना है आगे हैं मूल भाष्य में देखिए अत्र अचिद गृहस्था भिक्षाटना भयादवाच्चृ्यम सूक्ष्मदृष्टिता दर्शयतर आहु तो अने उत्पन्न विद्यो है उसका युत्थान ही प्राप्त होने पर ये अत्र शब्द का अर्थ है तो केचित गृहस्थ तो जो के कुछ गृहस्थ हैं वे उनका विशेषण है भिक्षा भयात त्रश्य मना गृहस्ता और एक विशेषण है सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयत गृहस्ता ये दो विशेषण है त्रश्य मानत्व में दो हेतु बताए गए एक तो भिक्षा टनादिना त्रश्य मान और दूसरा परिभवाच्य त्रश्य मना तो भिक्षा टनादि से डरने वाले त्रश्य मना भयभीत होने वाले पीड़ित होते हैं भिक्षा आदि से और जैसे तैसे कष्टप्रद भिक्षा टन से शरीर धारण कर भी ले लेकिन सम्मानपूर्वक भिक्षा मिले तब तो ठीक है लेकिन कई जगह गालियां भी खानी पड़ती हैं और अपमान सहन करना पड़ता है ज्ञानियों से तो उसके लिए कहते हैं परिभवाच्य त्रश्यमाना हा। तो अज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला जो अपमान है वो है परिभव तिरस्कार और उस तिरस्कार के तिरस्कार से भी भयभीत होने वाले त्रश्य तो एक तो भिक्षा टनादि से भयभीत हैं और दूसरा तिरस्कार से भयभीत हैं। ऐसे जो गृहस्थ हैं वे अपने इस भय के हेतु को छिपाते हुए दृश्यमान रूप जो भय हैं, इस भय के तथा भय के हेतु को छिपाते हुए क्या करते हैं सूक्ष्म दृष्टितां दर्शयत ये एक प्रकार से भाष्कर भगवान परिहास कर रहे हैं उनका वैसे कोई आज्ञानी हो और उसको कहे कि आइए आइए ये पंडित जी पंडित तो होता है सद सद असद विवेकशाली विवेक बुद्धि वाला और जानता है कि ये अविवेकी है लेकिन उसको ये कह दे तो ओ परिहास माना जाता है उपहास ऐसे भाष्कर भगवान उनका उपहास करते हुए कह रहे हैं कि सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयत तो सूक्ष्म दृष्टिता को अपने दिखाते हुए उत्तर महु तो जो सिद्धांति के अनुसार प्राप्त हुआ पारिव्राज्य उसका उत्तर देते हैं गृहस्त भी ग्रहस्त का भी उत्थान ही प्राप्त हुआ ना उसका उत्तर दे रहे हैं का मतलब शंका कर रहे हैं अब भिक्षोरअपी जो वाक्य हैं इसे देखिए भाष्य, भाष्य में ही तो भिषोरपी भिषाटनायम दर्शना देहधारण मत्रो गृहस्था साध्य साधन येषनुभ विमुक्त देहमारधारणा अच्छादन मात्रम उपजीवतो अशन आछादन मात्र उपजीवत गृहएस्तुआसन ये इति उत्तरम आहु <coughs> <coughs> तो देहधारण मत्रीनो भिक्षोह ऐसान्वय करिए अच्छा ये विवरण करने से पहले ये तो विवरण है शंका का उससे पहले भाष्य में पूर्व वाक्य में जो दो तीन विशेषण है ना परिभवात परि आ, भिक्षा टनादि भयात और परिभवात च्रृश्यमा इत्यादि इसका अवतरण है टीका में इसे देखिए कि तेषा न न्यायो मूलम किंतु दृष्ट भयादिक मूलम उपहसन आह भिक्षाटनादीति तो तेजा न न्यायो मूलम तो तेजा यानी ग्रहस्था तो ये जो ग्रहस्थों के द्वारा पूर्व के द्वारा किया जाने वाला की जाने वाली ये शंका है यह कोई न्यायमूलक नहीं है यानी तर्कमूलक नहीं है युक्ति मूलक नहीं है तो इसका मूलभूत कौन है फिर कहते दृष्ट भयादिकम एव मूलम तो दृष्ट भयादि तो ही इसका मूल है पूर्व पक्ष की शंका का इति उपहसन इस प्रकार का उपहास करते हुए भगवान भाष्यकार ने गृहस्थों का विशेषण दिया कि भिक्षा भिक्षाटनादि भयातमाना और परिभवाचा परिभव शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार कि परिभवह यने पाम क्रिय तिरस्कार तो पामरों के द्वारा किया जाने वाला जो तिरस्कार उनसे भी त्रषित हो रहे हैं और सूक्ष्म ताम दर्शयंत उत्तरम आहु यहां पर सूक्ष्म ताम दर्शयंत ये जो विशेषण है इसे वह विपरीत लक्षणा से समझना कि स्थूल दृष्टि है विपरीत लक्षण इसी होती है जो वाचार्थ प्रतीत होता है उसका विरोधी अर्थ ग्रहण करना होता है तो सूक्ष्म दृष्टिताम दर्शयंत यहां पर सूक्ष्म दृष्टिताम शब्द का तो वाचार्थ प्रतीत हो रहा है कि सूक्ष्म दृष्टि वाले और विपरीत लक्षणा से अर्थ निकलेगा कि स्थूल दृष्टिता को स्पष्ट करते हुए दिखाते हुए वो अपनी स्थूल दृष्टि को ही दिखा रहे हैं ऐसा यहां पर ये भी एक परिहास के लिए विशेषण दिया गया है तो सूक्ष्म इति इस प्रतीक के बाद में टीकाकार बताते हैं कि काक्वा व्यतिरेके न स्थूल दृष्ट इत्यर्थ तो काक्वा एक काक्वा न्याय होता है कथन होता है एक प्रकार से दृष्टि कहीं होती है और दिखती कहीं है ऐसे स्थूल दृष्टितां दर्शयंत इसे तो सूक्ष्म दृष्टितां दर्शयंत में सूक्ष्म दृष्टि शब्द का प्रयोग तो किया उसे लग रहा है बड़े सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं शंका करने वाले लेकिन प्रयोग करते समय प्रयोगता की विवक्षा सूक्ष्म ताम शब्द से स्थूल दृष्टिता में है ये काकू कहा जाता है ऐसे को इसलिए दस नंबर टिप्पणी में कहते हैं कि काकवा इति वैपरीत्य द्योतक स्वर हेतुना इत्य अर्थ काकवा शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि वैपरीत्य द्योतक यानी जो शब्द का वाचार्थ प्रतीत हो रहा है उससे विपरीत अर्थ वैपरीत्य हुआ और उसके द्योतक स्वर से उसका द्योतक स्वर भेद होगा उच्चारण भेद और उस उच्चारण भेद से सामने वाला भी समझ लेता है कि ये हमारी प्रशंसा नहीं परिहास हो रहा है उपहास हो रहा है तो ये ऐसे वाक्यों को कहा जाता है का, काकु से प्रयुक्त वाक्य काकुआ तृतीयांत है काकु शब्द है और काकू शब्द का अर्थ है वैप्रीत्य द्योतक शब्द विशेष स्वर भेद भेदेश उच्चारण विशेष ध्वनि विशेष उस ध्वनि विशेष के द्वारा यहां पर अर्थ निकाला जाएगा व्यतिरेकना स्थूल दृष्ट सूक्ष्म दृष्टिता का अर्थ निकलेगा स्थूल दृष्टि तो ये जो है भिक्षो भिक्षाटनादि नियम दर्शनात धारण मात्र इत्यादि अब इसको पढ़िए अच्छा इससे पहले भिक्षाटनादि भयात यहीं पर टीकाकार ने आदि शब्द जो भिक्षाटनादि में है ना उसका अर्थ कर दिया कि भिक्षाटनादि आदि शब्दे प्राक प्रणीतम अयाचितम इत्यादियों गृहियंत तो भिक्षा टनादि यहां पर जो आदि शब्द का प्रयोग है उससे ग्रहण करना वह अन्न एक तो भिक्षा से प्राप्त अन्न कर ले और मान लो भिक्षा नहीं करता है तो कोई जहां वो बैठा हुआ है परिव्राजक वहीं ला करके दे देता है लेकिन वो लाते समय इन्हीं के उद्देश्य से लाया हो ऐसा नहीं अचानक प्राप्त हुआ तो इसलिए 12 नंबर टिप्पणी में कहते हैं टिप्पणीकार प्राक प्रणीतम का अर्थ करते हुए कि स्वात्र उद्देश्य न अप्रणीतम प्रणीतम का तो अर्थ होता है लाया हुआ प्राप्त कराया हुआ लेकिन वो लाया व्यक्ति ने स्वात्र उद्देश्य न इसमें सो शब्द से लीजिए भिक्षु को तो भिक्षु के मात्र उद्देश्य से लाया हुआ न हो तो सो मात्र उद्देश्य न अप्रणीतम ऐसा जो अन्न है वो अन्न माना जाता है उससे भी भिक्षु अपना शरीर धारण करे भिक्षु और अयाचितम का मतलब ओम भगवती भिक्षा देहि इत्यादि से या नारायण हरि कह करके याचना नहीं की है अचानक प्राप्त हुआ ये सब आदि शब्द से ग्राह्य है भिक्षाटनादिनाव यहां पर आदि शब्द जो है आगे हैं भाष्य का जो द्वितीय वाक्य उसको देखिए भाष्य में भिषोरपी भिषाटनायम दर्शना देहधारणमाथि गृहस्था साध्य साधन साधनुभ विमुक्त आसानादना आच्छादन मात्र उपजीवत गृहे आसनम। तो ये कहते हैं कि देहधारण दियोधारन ये जो ष्यंत है ना इसका अन्वय शुरू वाले भिक्षो पद के साथ करना ये टीका में टीका करने लिखा है कि देहधारण मात्रार्थिनो भिक्षो पूर्वे नन्वय तो भिक्षो हो इस ष्यंत के साथ देहधारण मात्रार्थी न ये विशेषण के रूप से जोड़ देना तो देह धारण मात्रार्थी जो भिक्षु है उस भिक्षु में भिक्षाटनादि नियम देखा जाता है तो भिक्षाटनादि से ही देह धारण कर ले ऐसा अपी शब्द है दृष्टांत के लिए उसका यथार्थ निकलेगा तो यथा देहधारणार्थिनो भिक्षो हो भिक्षाटनादि नियम दर्शनात् नियम देखा जा रहा है अब अपी शब्द का अर्थ जो यथा किया उसके अनुरोध से तथा पद का अध्यार कर लो और वो गृहस्थ्यापी के पहले जोड़ दो तो गृहस्थापी साध्य साधन उभय येषणुभ विनिर्मुक्त गृहस्थ का विशेषण है साध्य एष्णा एवं साधन एष्णा ये जो दो प्रकार की एषणाए बताई गई दोनों से रहित हैं ऐसा जो गृहस्थ वो क्या करेगा तो देह मात्र धारणार्थम तो देह धारण के लिए आवश्यक जो भोजन आच्छादन हैं उसे प्राप्त करने के लिए भिक्षा टनादि नहीं करेगा क्योंकि गृहस्थ के लिए भिक्षा टनादि विहित नहीं है तो घर में ही रहेगा और उसे अपने घर में विद्यमान सामग्री से वो देह धारण कर लेगा तो देह मात्र धारणार्थम आशन आच्छादन आच्छादन मात्रम उपजीवत केवल देह धारण उपयोगी जो सामग्री है घर में उसका उपभोग कर रहा है उपजीवत गृहस्थ उनका विशेषण है दो विशेषण हो गए एक तो आशन आच्छादन मात्रम उपजीवत षष्टअ और दूसरा साध्य साधन एष्णुभय विनिर्मुक्त गृहस्थ अस्तु गृह एव आसनम ऐसा लगा दीजिए तो घर में ही निवास रहे वो परिव्राजक न बने इति अने इति शंकते इस इति का अन्वय शंकते अने उत्तरम आहु के साथ है अब इसका निराकरण पूर्वपक्ष ये जो प्राप्त हुआ इसका निराकरण भगवान भाष्यकार करते हैं न स्वग्रह इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि तस्य एवं स्त्री परिग्रहो नवा इति विकल्प्य आद्य दूषण न स्वतः इति न स्वतः ने न स्वेती न स्वेती तो पूर्व पक्षी की इस शंका का समाधान करने के लिए भगवान भाष्यकार ने दो विकल्प किए कि एवं भूतस्य तस्य यानी जो उभय उभयार रहित हैं और देहधारण मात्र के लिए अपने घर में ही रहता हुआ भोजन आच्छादन आदि का मात्र उपभोग कर रहा है बाकी चीजों का उपयोग नहीं कर रहा है वो जो गृहस्थ है उसका स्त्री परिग्रहो अस्ति, तो स्त्री परिग्रहो याने ये मेरी धर्म पत्नी है ऐसा अभिमान है कि नहीं अस्तिवा नवा तो मैं पति हूं यह मेरी पत्नी है ऐसा अभिमान उनका रहेगा कि नहीं रहेगा ये विकल्प करके यदि प्रथम विकल्प लेते हैं कि हां अभिमान रहता है स्त्री परिग्रह रहता है तो आद्य दूषणम आह तो प्रथम विकल्प में जो दोष आता है उसे बताते हैं न स्वेती इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है कि न स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य काम प्रयुक्तत्वात् इति उक्त तो विशेष परिग्रह नियमस्य काम तो विशेष का जो परिग्रह है पिग्रह हैगृह विशेष शब्द से लेना स्त्री को तो स्त्री स्त्री परिग्रह का जो नियम है वह नियम तृष्णा प्रयुक्त है तो तृष्णा प्रयुक्त होने के कारण और तृष्णा बिना अभिमान के नहीं होती है इसलिए माना जाएगा अभिमान मूलक है तो ये कैसे कह सकते हैं कि वह साध्य साधन एष्णा द्वय विनिर्मुक्त हैं और अभिमान रहित हैं ये नहीं कहा जा सकता यदि स्त्री परिग्रह मानते हैं तो इति उक्त उक्तोत्तरम एत ये जो प्रश्न है पूर्व पक्षी का इसका तो उत्तर हम पहले दे चुके हैं और दूसरा विशेष स्वृहभाव इत्यादि का अवतरण है स्वग्रीह टीका में स्वृह पहले टीकाकार स्वगृह विशेष परिग्रह नियमस्य इसमें जो स्वगृह लिखा है उसका अर्थ करते हैं स्त्री विशेष कि स्वगृह विशेष शब्द स्त्री विशेषो गृह्य अब द्वितीय विकल्प में जो दोष आता है उसका निराकरण करने वाला भाष्य है स्वगृह परिग्रह भावेच इत्यादि इसका अवतरण है टीका में कि द्वितीय द्रव्य परिग्रह अधिकारात तद अभावे अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्ते तद प्रकाराण जीवन इति तो ये कहते हैं कि किन स्त्री परिग्रह नहीं है घर में ही रहने वाला जो देहधारणा धारण मात्रार्थी है उसमें स्त्री परिग्रह नहीं है तो इसमें आने वाला दोष यह है कि स्त्री परिग्रह वत एवं द्रव्य परिग्रह अधिकारात तो स्त्री का परिग्रह जो करता है उसे कहा जाता है गृहस्थ इसलिए कहते हैं न गृह गृह मिथ्याह गृहिणी गृह इति उच्चेते। तो खाली ईट पत्थरों का मकान घर नहीं कहलाता गृह नहीं कहलाता गृहिणी को ग्रह कहा जाता है और उसके साथ रहने वाले को गृहस्थ कहा जाता है तो जब स्त्री परिग्रही नहीं है तो जो स्त्री परिग्रहवान है यानी ग्रहस्थाश्रम अभिमानी है उसी का द्रव्य परिग्रह में अधिकार बताया गया और तद अभावे तो तद अभावे का मतलब स्त्री परिग्रह अभावे अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्ते तो द्रव्य तो का परिग्रह निवृत्त हुआ तो तद अभावे प्रकारांतरे जीवनासिद्धे तो तद अभावे का मतलब परिग्रहा भावे तो परिग्रह नहीं होने से प्रकारांतरे जीवनासिद्धे तो परिग्रह घर में रहते हुए भी परिग्रह नहीं है तो फिर देहधारण नहीं होगा देह धारण न होने से प्रकारांतर से परिग्रह पूर्वक देह धारण नहीं होगा तो फिर बचा एक ही प्रकार वो भिक्षु के लिए जो बताया गया भिक्षा टना दिना एवं देहधारणम कुरियात वृत्तिम कुरियात का अर्थ है तो ये कहते हैं तद अभावे प्रकारांतरे न जीवना सिद्धे प्रकारांतर लेना परिग्रह रूप प्रकारांतर और उससे जीवन यानि देहधारण असिद्ध होने से देहधारण की सिद्धि न होने से अर्थात भिक्षाटनादि नियम एवं सिद्ध थी तो भिक्षाटनादि नियम ही प्राप्त होगा इत्याह हो इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि स्वगृह विशेष परिग्रह भाव चेहधारण धारण मात्र प्रयुक्त विशेषाभावे तो तो विशेष भिषुक पत्नी आ, उसका परिग्रहाभावे तो पत्नी का परिग्रह सिद्ध न होने पर शरीर धारण मात्र प्रयुक्त अशनाच्छादनाथिन ऐसा जो ग्रहस्थ है वह स्वपरिग्रह विशेषा भावे तो स्त्री परिग्रह का अभाव होने से अर्थात भिक्षुकम एव तो अर्थात उसका भिक्षुकत्व ही प्राप्त होगा यानी अर्थात वो सन्यासी ही है शरीर धारणार्थायाम भिक्षाटनादि सुप्रवृतो यथा इसका अलग से अवतरण है उससे पहले टीकाकार थोड़ा सीधा हाँ, अर्थ ही कर रहे हैं इसका क्या अवतरण लिख रहे हैं शरीर धारणार्थ आयाम इत्यादि कार वो टीका है लंबी न चुत्र सेलेकर्के तक शरीरधारणाया किसका हा तो जो स्त्री परिग्रह करता है ने पति पत्नी भाव का अभिमान रहता है उसी को धन परिग्रह का अधिकार है और यदि स्त्री परिग्रह नहीं है तो फिर द्रव्य परिग्रह भी नहीं कर पाएगा तो उसके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं बचा कि उससे अपना देह धारण कर तो बचा एक भिक्षाटनादि तो भिक्षा टनादि से ही देह धारण उसका अर्थात प्राप्त होगा तो फिर भिक्षाटनादि से जो देह धारण कर रहा है उसे गृहस्थ नहीं कहा जाता सन्यासी ही कहा जाता है तो इसलिए अर्थात सन्यासी तो उसमें प्राप्त होगा ये कह रहा है हा उसका मतलब ये है कि जिसके अंदर येना नहीं है वह जहां भी रहे वो सन्यासी ही है अर्थ हैं सन्यास पर आक्षेप नहीं कर सकते एकदम शुरू में आया था कि सन्यास पर आक्षेप किया जा रहा है तीन नंबर पृष्ठ में आ, तीन नंबर पृष्ठ से लेकर के आठ नंबर पृष्ठ के प्रथम पंक्ति तक पूर्व पक्ष है ना तो तीन नंबर पृष्ठ पर आया था कि वो कर्मी जो है सन्यास पर आक्षेप करते हैं उस आक्षेप का समाधान अभी किया जा रहा आक्षेप का मतलब होता है संन्यास आश्रम है ही नहीं यावत जीवन अग्निहोत्र जुर्यात के अनुसार कर्म ही करते रहे जीवन पर्यंत चौथा आश्रम कोई है नहीं ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय था उसका निराकरण करते हुए ये कहा गया था स्त्री परिग्रह का मतलब गृहस्थ हो हाँ। द्रव्य द्रव्य परिग्रह करेगा का मतलब गृहस्थ जो है गृहस्थ का मतलब गृहस्थ अभिमानी है मैं गृहस्थ हूं और मुझे अग्निहोत्र आदि कर्म कर्तव्य हैं, अतिथि पूजन आदि मेरा कर्तव्य है अतिथि तो उसके लिए परिग्रह की जरूरत है तो उसके लिए वो परिग्रह कर ले द्रव्य का हा यदि हाँ, येष्णा ये द्वे विनिर्मुक्त है तो सन्यासी ही है वो हाँ। ये सिद्धांति कह रहे हैं येषणा द्वय विनिर्मुक्त व्यक्ति सन्यासी ही है यही तो सिद्धांतियों ने कहा है वो किसी भी आश्रम में रहे उसका ज्ञानभूत ज्ञान का फलभूत संन्यास सिद्ध होता सन्यास दो प्रकार का एक विद्वत सन्यास वो ज्ञान का फलभूत सन्यास है वो ज्ञान का फलभूत सन्यास जिस आश्रम में रहते हुए ज्ञान होगा उसी आश्रम में सिद्ध होगा ज्ञान का फलभूत सन्यास और एक ज्ञान का साधनभूत सन्यास है विविधिशा संन्यास वो अनुष्ठेय हैं उसके लिए चतुर्थ आश्रम वो भी साधन सन्यास का भी समर्थन आगे करेंगे अभी सत्रह नंबर पृष्ठ तक तो विद्वत सन्यास की चर्चा आ रही है और इसके बाद आएगा साधन सन्यास पर सन्यास की भी चर्चा आएगी तो संन्यास आश्रम का समर्थन कर रहे हैं भगवान भाष्यकार सन्यास पर आक्षेप नहीं किया जा सकता ये कह रहे हैं बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं